उपमान खंड का विचार हो रहा था इसमें पूर्व पक्षी कहा कि उपमान इस प्रमाण से जो प्रमिति होती है वो तो प्रत्यक्ष से भी हो सकता है तो सिद्धांत कहा कि अभी गो में गवय का सादृश्य गो ही प्रत्यक्ष नहीं है अभी नहीं होने से ये सादृश्य गो निष्ठ सादृश्य ये प्रत्यक्ष नहीं होगा पूर्व तो पक्षी कहा जो सादृश्य है वो तो तद भिन्न तो सदी तद भूय धर्मवत्व ये तो अवय संघात का कुछ विशेष स्थिति है ये तो दोनों में समान्य है तो सिद्धांत ने कहा कि अनुयोगी प्रतियोगी लेकर के भिन्न हो जाएगी तो इसलिए प्रत्यक्ष नहीं होगा जो यहाँ उपमिति क्रमा वो प्रत्यक्ष नहीं होगा आगे टीका में कहते हैं तो गुरु पक्षी कहेगा कि अनुमान से कर लेंगे टीका में कहते हैं नीचे से तृतीय पंक्ति में ना पी अनुमान अश्य गतार्थता अश्य उपमान से अनुमान से इसका गतार्थता ये नहीं होगा इति आह मूल में ना भी न अनुमान से ये सिद्ध नहीं हो पाएगा नीचे टीका में अनुमान देते हैं नहीं मदिया गिरूपित सादृश्य अनुमान नहीं अनुमान सक्यम इस प्रकार के अनुमान नहीं कर पाएंगे क्या अनुमान है मदिया गऊ पक्ष है एतन निरूपित सादृश्य वती एतत कहने से एतत पद से किसको लेंगे अभी गवय तो गवय निरूपित सा क्यों होगा हेतु है देते हैं गो निरूपित सात गो निरूपित सादृश्य वन कौन है गवय तो गो निरूपित सादृश्य बतवात तो ये गो निरूपित सादृश्य बत्व में गवय में रहेगा तो ये अनुमान में जिसको हेतु दिया गो निरूपित सादृश्य वत्व तो ये तो गवय में रहेगा ये पक्ष मदिया गो में कैसे रहेगा तो ये तो हेतु ही पक्ष में नहीं रहेगा नहीं से स्वरूप सिद्धि होगा तो सिद्धांति उसी बात कहता है गो निरूपित गवय अनिष्ठ सादृश्य गो निरूपित गवय अनिष्ठ सादृश्य ये आपका हेतु है गो निरूपित सादृश्य ये गवी अवर्तमान ना ये गो में नहीं रहेगा ये तो गवई में रहेगा और ऐसे पक्ष अवृत्ति पक्ष में हेतु नहीं रहेगा तो क्या दोष होगा इसलिए ये लिंग नहीं बनेगा हेतु ही नहीं बनेगा गवे, तो। गवे का में अभी पक्ष कौन है वो गवय का सा गो सादृश्य जो गवय में है अभी गवय सामने में है तो ये वो, इसका हेतु क्या है गो निरूपित ये गो निरूपित सादृश्य वत्व कहाँ रहेगा गवय में रहेगा तो ये जो हेतु कहता है सिद्धांति कहता है कि ये गवयनिष्ठ ये हेतु है ये गो में कैसे रहेगा आपका पक्ष है मदिया गौ तो मदीय गोर एतनूपित सात निरूपित गवय साधे करना चाहता है हेतु क्या दे दिया गो निरूपित सादृश्य बर्तवन सिद्धांति कहता है कि ये गो अनूपित सादृश्य बतई में रहेगा गवय निरूपित सादृश्य बतो नहीं गो निरूपित सादृश्य वर्तवान ये गवय में रहेगा गवय निरूपित सादृश्य बतवन नहीं है और ये गो निरूपित सातोने से ये गो में नहीं रहेगा गो निरूपित गवै से निरूपित में इसको साध्य करता है ना मेरी ने सादृश्य वी मदियात गिरूपित रहेगा उसको प्रमाण करता है ना और रहेगा कैसे रहेगा उपमिति तो नहीं मानता है ना वो जो उपमिति नहीं मानता है वो कहता है की हम अनुमान से सिद्ध करेंगे क्या सिद्ध करेंगे जिसको आप उपमिति से पाते हो उपमिति से हमको क्या मिलता है गवय निरूपित सादृश्य वती होना चाहिए वही कहता है सादृश्य गति उपमान को नहीं मान करके अनुमान से सिद्ध करने के लिए तो सिद्धांत कहते नहीं हो पाएगा हेतु ही नहीं रहा ना जो तो पक्षी हुआ मध्य गो उसमें ये गो निरूपित सादृश्य वो गो में नहीं रहे अब ये को क्यों सिद्ध कर रहा है ना हाँ गवै को देख रहा है गाय को देखा है किंतु गाय में जो गवय का अभी सा देखा है अभी उसने देखा तब तब अनुमान अनुमान कर रहा, है। कर रहा है। जो कि सिद्धांत कहता था कि उपमिति से होता है ये अनुमान से सिद्ध कर रहा है सिद्धांत कहते अनुमान नहीं हो पाएगा क्योंकि आपका हेतु हो गया गो निरूपित तो सादृश्य बतुम जो की गवय में रहता है पक्ष मदिया गए मदिया गो, गो में से प्रमाण करना है ना न्याय के बोल का न्याय का तो बात अलग न्याय तो शक्ति ग्रहण करवाएगा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा। परसुपाठ इसके ऊपर क्योंकि न्याय वाला शक्ति ग्रहण करवाएंगे शक्ति ग्रहण नहीं रात में में उपमान करते हैं। मदिया गो अर्थात तो, गो निष्ठ सा का ज्ञान कराएगा उपमिति नया इकलों का ये नहीं उनको तो गवय में शक्ति ग्रहण करवाएगा तो सिद्धांत वेदांति लोग गवय में शक्ति ग्रहण ये उपमिति का कार्य नहीं है उपमिति का कार्य है कि गो में सादृश्य ज्ञान करवाना वयनिष्ठ सादृश्य ज्ञान और प्रमाण है दोनों मत में कितु प्रमा अलग अलग हो गया न्याय मत में प्रमा हो गया जो गवय अनिष्ठ वाच्यत्व अर्थात शक्ति ग्रहण मतलब शक्ति तो गवय में जो शक्ति है ये प्रमा हुआ शक्ति ज्ञान पद पदार्थ तो संबंध ना क्या कहते हो हाँ पद पदार्थ तो संबंध ज्ञानम शक्ति इसी को वो कराता है यह सत्य ज्ञान ये हो गया प्रमा न्याय मत में वेदांत तो मत में हो गया गो जो सादृश्य ज्ञान ये हो गया ये प्रमा ये अलग है जैसे वो कहते हैं कि गो है ये कहेंगे गवे सदृश गो ये अलग है इनका न गो सदृश गवय वेदांत भी कहता है वो भी कहेंगे गो सदृश गवय ये जो गो सदृश गवय हुआ अर्थात गवय में गो का सादृश्य ज्ञान हुआ ये दोनों को होता है ये कारण है कारण से जो प्रमा होना है ये अलग हो गया गो सदृश गवय वेदांति कहता है ये हो गया प्रथम सादृश्य ज्ञान ये कारण कर्ण प्रमा हो जाएगा द्वितीय सादृश्य ज्ञान जो गो गवय सादृश्य ज्ञान इसको नया एक लोग इसको विचार में लाते नहीं उनका जरूरत नहीं तो फिर यह है, यही ऐसे तो नहीं जान कैसे होगा जैसे हम गो को घट को जानते हैं कोई अगर कह देगा और नहीं तो आरण्य को पुरुषों से अगर सुना होगा तब तो होगा अगर अरण्य को पुरुष क्योंकि तो वेदांत का विचार में आरण्य को पुरुष का बात ही नहीं है इसलिए शब्द गब्दाच्य नहीं लाए ये तो सब कि पिंडम पश्यन एक प्रकार से सादृश ज्ञान इनका उपमान है हाँ। दूसरा सादृश्य उनका सादृश उपमान है उनका तो सादृश्य ज्ञान उपमान नहीं है लेकिन इनका वेदांत का उपमिति सादृश उनका मत मतलब में सादृश्य ज्ञान वर्ण है, है। आ, उसके द्वारा शक्ति शक्ति ग्रहण होगा शक्ति ग्रहण होना यह उपमिति है इसलिए शक्ति पद पदार्थ संबंध ज्ञान उपमिति ऐसा कहे ना मूल में पद पदार्थ संबंध ज्ञान शक्ति को ही उपमिति कहा जाएगा न्याय मत अभी एक अनुमान नहीं हुआ दूसरा कहते हैं अनुमानांतरण तत्सव आसंख्य परिहर दूसरा अनुमान से ये संभव होगा मूल में अनुमान बीच में देगा सिद्धांति पहला कहता है कि नापी ना नापी तृतीय पंक्ति में है इति तत्संभव ये सिद्धांति कहेगा बीच में पूर्व पक्षी का मदिया गोर एतदय सदृशी पहले था एत निरूपित सादृश्य बती सादृश्य बती कहे सदृशी कहे एक ही बात है क्योंकि उपमिति ज्ञान तो वही है सादृश्य ज्ञान हो जाने तो इसलिए साध्य को तो समान रखता है हेतु अलग करता है प्रतियोगित्व एतनिष्ठ सादृश्य प्रतियोगित्व है तत्व के अनुसार गवय गिष्ठ सादृश्य ये प्रत्यक्ष हो रहा है इसका प्रतियोगी कौन है वो गवय में जो सादृश्य है किसी का सादृश्य वो का सादृश्य तो कहते हैं कि एतर तो सादृश्य प्रतियोगित्व सादृश्य प्रत्यक्ष है सादृश्य का प्रतियोगित्व ये गो में रहेगा तो पहले जो आप दिखाए थे वो स्वरूपासिद्धि दोष नहीं होगा एतनिष्ठ तो सादृश्य प्रतियोगित्व तो सिद्धांत मत में ही तीन अवय में दिखाते है यो यदत सादृश्य प्रतियोगिम जो जिसमें रहने वाला सादृश्य का प्रतियोगी होगा सत तो तो सदृश जैसा दृष्टांत देते हैं यथा मैत्रिष्ठ प्रतियोगी चैत्र कहाँ रहता है मैत्रनिष्ठ सादृश्य प्रतियोगी चैत्र अनुवेगी कौन है मैत्रनिष्ठ सादृश्य प्रतियोगी हो गया मैत्र मैत्र में रहेगा ना मैत्रनिष्ठ प्रतियोगी कौन हो गया प्रतियोगी चैत्र चैत्र चैत्र इस का प्रतियोगी हो गया तो वो जो चैत्र होगा वो मैत्र सदृश होगा तो वही ऊपर पंक्ति यो यो अर्थात यो चैत्र यदगत सादृश्य का प्रतियोगी मित्र सादृश्य का प्रतियोगी स चैत्र तत्सद सत है। सदृश लिखा था क्या तत्सद मैत्र जो चैत्र मैत्र मैत्र गृश्य का प्रतियोगी होगा स चैत्र मैत्र सदृश होगा दे दिया यथा मैत्र निष्ठ सा प्रतियोगी चैत्र मैत्र सदृश इति अनुमान तो सिद्धांत कहता है कि ना संभव अनुमान संभव सिद्धांत कहता है कि ये भी है नहीं होगा ठीक तत्संभव क्या दिखाते है गवय निरूपित गोअनिष्ठ सादृश्य प्रमा संभव गवय निरूपित गोअनिष्ठ सादृश्य यही उपमिति है गवय निरूपित गो सादृश्य ये प्रमाण ये संभव नहीं तत्संभव ये संभव अस्तु एवं यथा कथंचित अनुमान उत्थानम किसी प्रकार कोई अनुमान करके कर सकते हैं हम इसे तथा गोनिष्ठम सादृश्यम न अनुमान प्रमेय गोनिष्ठ जो सादृश्य हम किसी प्रकार अनुमान से इसको ला सकते हैं किंतु ये अनुमान का प्रमेय नहीं होगा क्यों नहीं होगा तथाभूत अनुमान अनुत्थान इसी प्रकार के जहाँ अनुमान नहीं होता है तो भी निरुक्त ज्ञान से सर्वानुभव सिद्धत्व अनुमान नहीं करके भी अन्य सदृशी मधिया को ये ज्ञान होता है इस प्रकार की जो अनुमान दो अनुमान दिया प्रथम अनुमान तो स्वरूपा सिद्धि हो गया ये जो द्वितीय अनुमान इस अनुमान से सिद्ध हो सकता है किन्तु सिद्धांत कहता है कि इससे हो सकता है किंतु अनुमान के बिना भी ज्ञान होता है अनेन अनशी मध्यागो अगर अनुमान के बिना भी उस ज्ञान होता है इसलिए उस ज्ञान का हेतु अनुमान को कैसे कहेंगे क्योंकि इसके बिना भी वो होता है ना जी, जी, इसलिए अनुमान और अनेन सदृशी मध्यागो ये दोनों में अन्य व्यतिरिक से कार्य कारण सिद्ध नहीं होगा क्योंकि अनुमान के बिना भी वो ज्ञान हो रहा है तो इसी को सिद्धांत कह रहे हैं तथा अनुमानो अनुद्थाने पी। अनुद्थाने पी और तो नहीं करने पर भी तथा अनुमानो नहीं करके भी निरुक्त ज्ञानस्य से निरुक्त अर्थात उपमिति ज्ञान जो अन्य सदृशी मधियागो ये जो ज्ञानस्य से सर्वानुभव ये सभी को होता है इस प्रकार होने से अनुमान से अन्वय व्यतिरेकाभ्याम तद करणता असिद्धे तद करणता असिद्धे मतलब यहाँ एक सवर्ण दीर्घ हो गया तत्कर्णता असिद्ध है अनुमान के से अन्वय व्यतिरेक में तत्कर्णता उपमिति ज्ञान का तो करणता तो ये अनुमान में अन्वय व्यतिरेक से नहीं आएगा क्योंकि अनुमान के बिना भी वो ज्ञान हो जाता है इसलिए व्यतिरेक में विचार हुआ अगर अनुमान सत्व अन सदृशी मधिया बहु इत ज्ञान सत्व अनुमान तत अभावे तथा ज्ञान अभाव इस प्रकार अगर होता तो फिर हम अनुमान को हेतु मानते अभी अनुमान के बिना भी ज्ञान हो जाता है इसलिए तत्करणता असिद्धे है तत्कर्णता असिधे यहाँ तत्करणता सिद्धे दे दिया ना तत्कर्णता आगे हाईफेन दे करके आगे सिद्धे दिया है तो यहाँ असिधे पदछेद करना है तो अकने दीर्घ हुआ अन्यथा अगर कहेंगे नहीं नहीं अन्य उपाय से होने पर भी हम अनुमान को करण मानेंगे तब क्या होगा जहां प्रत्यक्ष से ज्ञान हो सकता है बाचस्पति जी कहेंगे प्रत्यक्षया प्रत्यक्षया नहीं प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्षण आकलित अर्थ अनुमान बहुत संतें तर्क रसी का तो अगर अनुमान से जहाँ हो सकता है इसलिए आप अनुमान को ही करण मानेंगे तो तब तो प्रत्यक्ष प्रमाण भी रहेगा nope। नहीं क्योंकि अनुमान से भी हो सकता है तो सिद्धांति उसको कहता है अन्य अन्यथा यत्र यत्र यत्र अनुमान अवतरण संभव जहाँ जहाँ हो सकता है तस्य तस्य अनुमान प्रमेयत्व अनुमानस्य एव प्रमेय अनुमान का ही अगर प्रमेय बनेगा प्रत्यक्ष सिद्ध से घटाधर भी तत्प्रमेय प्रत्यक्ष सिद्ध जो घट है वो भी तत्प्रमेय अनुमान प्रमेय mm -hmm. तो क्यों हो जाएगा कत तत्धया सर्वत्र अनुमान से सीशा धैसा सिद्ध करने का इच्छा से अयम घट कम्बु ग्रीवादी मत घटांतरवत तो, तो ये भी हो जाएगा तो इसलिए प्रत्यक्ष नहीं होगा सब अनुमान होगा तब तो, तो फिर ये विज्ञानवाद हो जाएगा न न विज्ञानवाद नहीं ये सौतांतिक अर्थो तो कोषाव अनुमितो तो अर्थो अस्थिक क्षणिक किन्तु अनुमिता अतः प्रत्यक्ष नहीं होता है बौद्ध का तृतीय पक्ष वाले कहें अर्थ है किन्तु प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है अनुमिति कर रहे है। बाहर अर्था न... हैं बाहर में अर्थ को विज्ञानवादी कहते हैं बाहर में अर्थ नहीं है सौतांत्रिक को कहते हैं बाहर में अर्थ है किन्तु प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है प्रत्यक्ष नहीं होते कैसे कहते हैं अनुमान करते हैं कैसे अनुमान कार्यलिंगों का क्या कार्यलिंग को हमको ज्ञान हुआ ज्ञान हुआ तो वहाँ विषय होना पड़ेगा तो ये हो जाएगा कहीं प्रत्यक्ष और रहेगा नहीं सर्वत्र अनुमान करेंगे घट कंबुवादी कंबुग्रीवादी मयम घट कमीवादी मत इति एवं आदिना न अनुमान संभवात प्रत्यक्ष प्रमाण से अभी अनुमान बीच में विराम नहीं रहेगा प्रत्यक्ष प्रमाण से अनुमान है अंतर्भाव प्रत्यक्ष प्रमाण का भी अनुमान में अंतर्भाव हो जाएगा आशय तो ना बीच में विराम नहीं रहेगा रमतान जी आप जितना समय आप आते इतना समय पाठ सुनते हैं आप कितना दूर है अर्थात हमको ये निश्चय करने का इससे जानना है सियादी आशय न आह तो फिर तो प्रत्यक्ष क्या लोप हो जाएगा सब अगर अनुमान में करेंगे तो एवं विधा मूल में एवं विधानुमान ये अंतिम पंक्ति में एवं विधान एक पद है एवं विधानुमान अवतारे एवं विध एवं विधा यश एवं विध अनुमानुमान अनवतारे अपि अनवत इसी प्रकार की अनवतारे अर्थात जो टीका में दिया था अपि अप्रित्व इसी प्रकार की अनुमान नहीं करके भी अनेन सदृशी मदिया गौर इति प्रतितेर अनुभव सिद्धत्थ अनुमान नहीं करके भी हमको ज्ञान होता है तो कैसे कहेंगे अनुमान इसका कारण है अन्य उपाय से भी होगा टीका में अनुव्यवसायद अपी सादृश्य ज्ञानम उपमान फलम इत्या अनुव्यवसाय भी होता है कि हमको उपमान हुआ या हम अनुमान नहीं किए हमको हेतु पक्ष धर्मता इत्यादि यहाँ विचार में नहीं आया तो अनुभव भी इस प्रकार होता है अन… अनुव्यवसाय ज्ञान सादृश्य ज्ञानम उपमान फलम मूल में कहता है उपमीनोमी अनुव्यवसायच अच्छा। उपमिनोमी इस प्रकार की अनुव्यवसाय हुआ अनुमिनोमी इस प्रकार की नहीं हुआ मूल में न, जो सांख्य लोग ये उपमानों को खंडन करते हैं सांख्यकारिका में ये कहा गया सांख्यकारिका पंचम कारिका में वाचस्पति जी कहे योपि अयम गो सदृश गवय शब्द वाचक गो सदृश गवय शब्द वाचक ऐसा जो नया एक लोग कहते हैं ये वेदांती लोग नहीं कहते है तो वेदांती लोगों को पहले से खंडन कर दिए थे आरंभ में आ गया था अभी न्यायिक लोगों को भी खंडन करते हैं किन्तु उपमान वैदांत लोग ही मानते हैं न्यायिक लोग ही मानते हैं दोनों का किन्तु उपमान अलग अलग है उपमित्य इसलिए उनका खंडन अलग इनका खंडन अलग हुआ तो न्यायिक लोग कहते है हैं कि जो गो सदृश गवय शब्द गो सदृश गवय शब्द वाचक अर्थात जो गो सदृश हो गवय शब्द का वाच्य गवय शब्द वाचक हुआ प्रत्यय सोपी अनुमान एवं क्यों यो ही शब्द यत्र वृद्ध ही प्रयुज्यते जो शब्द जहाँ वृद्धों के द्वारा प्रयोग किया गया है सो so, असति वृत्तींतर है जैसे गंगा शब्द प्रवाह में प्रयोग होता है किन्तु वृत्न्तर अन्य वृत्ति को लेकर के अन्यत्र प्रयोग होगा गंगा शब्द ये लक्षणा वृत्ति को लेकर के तीर में हो जाएगा इसलिए कहते हैं असती वृत्ति अंतर अर्थात लक्षणा लक्षण करेंगे तो अन्यत्र अर्थ चला जाएगा सत्य वृत्ति अंतर तस् वाचकों जो शब्द जहां वृद्धों के द्वारा प्रयोग किया जाता है वृत्ति अंतर नहीं है तो उसी का ही वाचक होगा जैसे गो शब्द गोतो से गो शब्द गोतो का ही वाचक है वृत्ती अंतर लक्षण करेंगे तो गो शब्द गो व्यक्ति को कहेगा क्योंकि मीमांस लोग जाति में शक्ति व्यक्ति में लक्षण मानते गो गो और प्रयुज्यते च प्रयुज्य गवय शब्द गो सदृश ये जो गवय शब्द गो सदृश सप्तमी अंतर है गो शब्द गवय सदृश में प्रयुज्यते इति प्रयुज्य अतः वाचक जो गो सदृश का ही वाचक होगा इसी प्रकार की वो कहे हैं तो होने से तो अर्थात वो इसके द्वारा क्या कहते हैं तो उपमान करने का क्या जरूरत है न्यायिक लोग आप लोग जैसे करते हैं जो शब्द जहाँ प्रयोग होता है वही शब्द वहाँ व्यवहार हो जाएगा उपमान करके शक्ति ग्रहण करने का ये क्या आवश्यक है नया एक लोग कहते हैं उपमिति भी शक्ति ग्रहण का एक उपाय है तो संख्य लोग क्या कहते हैं वृद्ध प्रयोग तो सान्निध्य तिद पदस्य वृद्धा को से तो वृद्ध प्रयोग अर्थात वहा वही मध्यम वृद्ध उत्तम वृद्ध लेकर के वृद्ध लोग जिसमें प्रयोग के अर्थात तो उपमान को शक्ति ग्रहण का एक उपाय है ऐसे संख्य लोग स्वीकार नहीं करते हैं hmm. वो कहते हैं तो बस मध्यम वृद्ध उत्तम और वृद्धि का उसे हो जाएगा अच्छा तो से वाचक इति ऐसे जो कहे हैं एतन प्रत्युतम बाकी आरम्भ किया गया था एतन अर्थात तो उपमिति जो है वो प्रमाण है प्रत्युतम टीका में अतएव न तज ज्ञानम आगम श्यामिति का जो ज्ञान आगम से हो जाएगा वो भी नहीं है अर्थात उपमिति प्रत्यक्ष में नहीं जाएगा उपमिति अनुमान में नहीं गया उपमिति आगम में भी नहीं जाएगा गवय सदृशी मदिया गौरि वाक्य अश्रित जो इस प्रकार की वाक्य नहीं सुना गो सदृश गवय ये अगर सुना होगा उसको ये पिंड देखने से सत्य ज्ञान भी हो सकता है किंतु जो गो सदृश गवय यह वाक्य सुना ही नहीं किंतु वो को देखा है अभी गया अरण्य में गवयों को देखा उसको गो सादृश्य गवय में दिख जाएगा गवय सादृश्य गो में भी उपमिति से ज्ञान हो जाएगा किन्तु ये पिंड गवय है ऐसा उसको ज्ञान नहीं हुआ वो सुना नहीं गो सदृश गवय सुना नहीं ना इस पिंड का नाम गवय है ऐसा उसको ज्ञान हुआ नहीं नहीं होने पर भी गो सदृश गवय ऐसा जो नहीं सुना उसको भी गो में गयृश का ज्ञान हो जाता है तो वाक्य नहीं सुन करके भी अगर ज्ञान होता है फिर कैसे कहेंगे आगम प्रमाण से आगमता शब्द प्रमाण वो तो शब्द तो सुना ही नहीं जो तो ज्ञान होता है तो क्या शब्द सुना नहीं गवय सदृशी मदिया और क्योंकि अभी उपमिति गौ में होता है तो गवय सदृशी मधिया गौ जो इस प्रकार सुना होगा उसको शब्द ज्ञान से वो ज्ञान अर्थात तो में हो जाएगा किंतु जो सुना नहीं वो तो उपमान से ही करता है गवय सदृशी मधिया गौ इस प्रकार की वाक्य में अश्रित्वी वत, तथा भूत ज्ञान उत्पत्ति इसलिए आगम ज्ञान नहीं होगा तस्मात तो उपमानम न प्रत्यक्ष आदि अंतर्गतम इति उपसंद प्रत्यक्ष तो आदि आदि कहने से अनुमान शब्द किसी में अंतर्भाव नहीं होगा अच्छा देते वो ये बात अच्छा लगता है क्यूँकी तो यहाँ क्या यहाँ ये जो वेदांति लोग इनका प्रमा क्या है गो गोनिष्ठ सदृश गो वो प्रमा है उनका लेकिन ऐसा तो नहीं होता गो जब हम गवा को देखते हैं नहीं कहते है कितने बार कहते हैं अरे ऐसा तो हमारा गाँव है <laughs> नहीं कहते कहते हैं ना जिसने ऐसा बोलेगा की ये तो गाय जैसा है ये गाय जैसा है उसको देखेगा तो वैसे ही बोलेगा अच्छा ऐसा कहते को, हैं ये बात नहीं है कि मतलब ये गाय जैसा है वो कहेगा तो इसके बाद ओ, अच्छा ऐसा नहीं होता कितने ये नया जगह में जाते हैं कोई कहता है तो देखो नया चीज तुरंत क्या कहता है ये तो हमारा गांव में कितना है कैसे कहता है वो कहते है हुँ? वो तो जब भूमि वाली गाय को ही दोबारा देखेंगे तब बोलेंगे कहीं नया स्थान पर जाते है ना कहते हैं ऐसा तो कितना है हमारे गाँव में आ, नहीं कहते कहते हैं तो ये देखो के देखा ऐसा है देखो कहते ये क्या दिखाते है हमारे गाँव में कितना है ऐसा कहते हैं उनके गाँव में ऐसा है नहीं कैसे कभी होता है ऐसा जब नहीं होता नहीं होता है उसको ज्ञान नहीं होगा कोरोना होने पर कार्य होगा ऐसा नियम नहीं है तो बाकी सहकारी उसका जिज्ञासा नहीं रहा नहीं बोले फिर जो देख रहा है प्रत्यक्ष बोलते है देंगे, आपका हमारा बुद्धि साधारण तो चलता नहीं वास्तविक वो है हम जहाँ देखते ना वही रुक जाते हैं नहीं तो जिसका बुद्धि चलेगा वो ये सबको और खोजेगा ये लोग जो खोजे है वो कैसे खोजे है ये सब को बुद्धि चलने से तो ये होता है ये कितने बार हम लोग देखते हैं कहीं नया स्थान घूमने के लिए जाते हैं कोई कहता है तो देखो ना आप देखा नहीं वो पीछे तो ये पहाड़ में देखो ये जो वाटरफॉल कहेगा ये क्या है आप वहाँ देखे नहीं उसका जस्ट पीछे है <laughs> अच्छा मैंने देखा नहीं तो ये होता है अच्छा ये उपमान पूरा हुआ उपमान परिच्छेद अथा गम परिच्छेद अच्छा निरूपण निरूपण निरूपण करते करते हैं आगम का करते हैं निरूप्यते निरूप्यते का का ठीक है शब्दो कहते हैं तत्र ने तम लक्ष्य मूल में यक्यपर्यीभूत संसर्ग संसर्ग अर्थात वाक्य तात्पर्य विषय भूत संसर्ग तात्पर्य विषय भूत संसर्ग के से वाक्य का संसर्ग नहीं वाक्य में जो पद है पदों का जो अर्थ है अर्थ में संसर्ग होता है हम कहते हैं पदों का अन्वय जो पदों का अन्वय कहते हैं आकांक्षा योग्यता सन्निधि ये कोई वास्तविक पद में कोई योग्यता आकांक्षा नहीं है अर्थ में सब होता है सन्निधि पद में रहता है उच्चारण किंतु योग्यता आकांक्षा ये दोनों अर्थ में रहता है इसलिए कहते तात्पर्य विषयभूत भूत संसर्ग संसर्ग अर्थात तो पदार्थों का संसर्ग जिसको हम कहते मानांतरण न बाध्यते थे तद वाक्यम प्रमाणम मानांतरण बाध भी नहीं होना चाहिए उस वाक्य को प्रमाण कहेंगे ठीक है मैं मानंतर बाधित तात्पर्य गोचरी भूत पदार्थ संसर्ग बोधक वाक्यम शब्द प्रमाण वाक्य ही प्रमाण है तो किस प्रकार वाक्य है मानंतर अबाधित और तात्पर्य गोचरी पदार्थ का संसर्ग पदार्थों का संसर्ग हो करके हमको कुछ बोध होता है वो बो, बोध हमें दो चीज जाना चाहिए मानांतर अबाधित होना चाहिए और तात्पर्य गोचर होना चाहिए तात्पर्य गोचरी भूत भी होना चाहिए मानांतर अबाधित होना चाहिए तात्पर्य गोचर अर्थात जैसे भोजन प्रकरण में संधवान कह दिया संधव मानव कहने से यहाँ तात्पर्य लवन में है तात्पर्य गोचरी भूत तात्पर्य का विषय गोचर का विषय गोचरी भूत में क्या सूत्र लगा संपद्य गोचरी भूत पदार्थ का संसर्ग संसर्ग का बोधक वाक्य शब्द शब्द सामना प्रमांतरे अतिव्याप्ति वारणा शब्द सामना प्रमाण्तर नयाकलोक भी कहते हैं आप्तवाक्यम तो शब्द आप तो तो कहते हैं कि शब्द समानार्थ का अंतर अन्य उनका बात है उसमें अति व्याप्ति वारण करने के लिए कहते हैं कि वाक्यश कहने से वो लोग आप तो वाक्य में शब्द कहते हैं ना आप तो वाक्य कहते हैं वाक्यश कहने से नया का शब्द प्रमाण में नहीं जाएगा लक्षणा शब्द समान लिखा है उस लक्षण में यदि वाक्य से पद नहीं दिए होते तो प्रमाणांतर में भी शब्द प्रमाण के लक्षण की अति हो जाते अच्छा <coughs> शब्द प्रमाणान्तरे अतिव्याप्ति वारण आय उक्तम वाक्य ये कहने से चलता अन्य प्रमाण में न जाए इसलिए वाक्य कहा किंतु शब्द समानार्थ के प्रमाणान्तर है अतिव्याप्ती भारणाए उत्तम तो वाक्य से यह क्योंकि यहाँ वाक्य को ही प्रमाण होते लिया जाएगा शब्द समानार्थ के अच्छा ठीक है इसको आप लोग भी थोड़ा सोचो हम भी सोचेंगे कल कल अभी तो पाठ देखेंगे आगे ये शब्द तो नहीं कहने से भी चलता हिंदी में तो इसको लिखा नहीं इसके बारे में अति हो जाता तो इसलिए वाक्य शब्द कहा शब्द समानार्थ के वाक्य शब्द समानार्थ के समानार्थ के कहा मतलब घोघरी का शब्द समान शब्द समानार्थ यश समानार्थो यश्य शब्द समानार्थ यश अच्छा ठीक है देखेंगे इसका अगे बनी न सिंचेद वाक्य से प्रमाणता निराशा बनी न इसमें योग्यता नहीं है नहीं होने से प्रमाणता निराशा इसमें प्रमाण न जाए इसलिए कहा मानतेण न बाध्यते तो बनी न ये मानांतरण अर्थात ये प्रत्यक्ष से बात हो जाएगा नहीं कर पाएंगे बनी में से कर्ण तो सजापतिमो बपा इत्यादि अव्याप्ति भारणा जो ये जो प्रजापति आत्मनो बपा उद्खित अर्थात ये जो प्राचीन प्रवण याग है ये याग को करने के लिए प्रजापति स्व बपा को ही हविष उखाड़ लिया उदखित उद अखत उखाड़ लिया तो ये वाक्य में अव्याप्ति न हो जाए अर्थात तो लक्षण इसी वाक्य में भी जाना चाहिए तो जाना चाहिए तो इसलिए कहा गया कि तात्पर्य विषयभूत ये वाक्य अर्थवाद वाक्य है अर्थवाद वाक्य का तात्पर्य स्वार्थ में नहीं रहता किंतु इस वाक्य निरर्थक है क्या इसका तात्पर्य है किसमें है प्रशंसा में अगर हम कहेंगे कि तात्पर्य विषयभूत नहीं कहेंगे कहते वाक्य से मानांतरण खाली इतना हो जाएगा मानांतरिण न बाध्य थे किन्तु वाक्य तो मानांतरण बाद हो जाएगा प्रजापति अपना बफाव नहीं उखाड़ लिया था ऐसा तो इसलिए कहते हैं कि तात्पर्य विषयभूत क्या है इस वाक्य का स्वार्थ में तात्पर्य नहीं है किंतु प्रशंसा में तात्पर्य है तो तात्पर्य विषयभूत में प्रमाण है, है। ना दो, दो विषय में एक शब्द समान अर्थ में भी हो जाएगा शब्द समानार्थ करने से नया ही होगा वो भी एक अलग अजीव स्थान है मतलब को नहीं कहेगा तो शब्द में भी तात्पर्य मतलब अच्छा अच्छा मतलब कोई शब्द तात्पर्य हो गया दूसरा एक शब्द ऐसे। अच्छा मतलब शब्द तो, मतलब में अति व्याप्ति हो जाएगा प्रमाणांतर तो स्पष्ट है शब्द में अतिव्याप्ति हो जाएगा तो वहाँ के चने से ठीक होता है शब्द समानार्थ के प्रमाणांतर है च ऐसा होता तो प्राय से चेते हैं मतलब दो जाने में अति व्याप्ति के करने के लिए यहाँ चौ नहीं कहा है ठीक तो। है ये भी एक विकल्प हो सकता है हाँ सप्तमी दिया है तो किंतु दो होने से प्राय से एक चहना चाहिए था अच्छा ठीक है इसमें और, और मतलब चौबीस घंटा समय है सोच करके कल तक सब लोग देखिए अच्छा तो ये प्रजापति रातम बपा मुदीद इसमें अव्याप्ति वारण कर लेंगे तात्पुर विषय को तो तात्पर्य विषय में सब वाक्य प्रमाण होते हैं किंतु किसका तात्पर्य जो है वहां वो प्रमाण होगा मानंतरेण न बाध्यते कहा गया मूल में मानतरण इत्य सजातीय प्रमाणांतरेण इत्य सजातीय क्या है साजात्यमच व्यावहारिक तत्वावेदक बोध्यम यहाँ ये जो वाक्य है ये सजातीय प्रमाणांतरण अर्थात व्यावहारिक प्रमाणांतरण न बाध्य थे किन्तु ये सब तात्विक प्रमाण के द्वारा नेह नानास्ते किंचन उसके द्वारा सब बात हो जाएंगे इसलिए जो तत्वावेद का प्रमाण है उसके द्वारा तो बाद हो जाएगा किंतु कोई व्यावहारिक को और अन्य प्रमाण के द्वारा बाद नहीं होगा तेना पारमार्थिकव आवेद के को तो आवेदन करने वाले जो प्रमाण है तत्वावेदक प्रमाण कहते हैं नेहह नाना किंचन वेदाते ही घटानयनादि संसर्ग से यागस्वर्गादि साध्य साधन भाव से चाधे न क्षति तत्वावेदक तो प्रमाण के द्वारा सारे व्यावहारिक प्रमाण बाध हो जाएंगे घटमानय ये शब्द प्रमाण शब्द प्रमाण है और ये जो याग स्वर्गादि साध्य साधन भाव ये भी शब्द प्रमाण है तत्वावेदक तो तो प्रमाण के द्वारा ये सब बाध हो जाएगा तो होने पर भी कोई क्षति नहीं है तो आप मूल में कह दिए कि मानांतरण न बाध्यते मानतरण से बाध हो जाता है मानंतरण था व्यावहारिक मानांतरण न बाध्यतेमान तो पृथक शब्द अनंगीकुवत वैशेषिकाह पराकृत्या वेदित व्य अनुमान से वैशेषिक लोग तो दो को ही मानते हैं उपमान को भी नहीं शब्द को भी नहीं तो वो सब निराकृत हो गए न तो उसको और स्पष्ट करते हैं ते ही लौकिकानी गय इत्यादि वैदिकानी ज्योतिष स्वर्ग काम यजेत इत्यादि पक्ष अर्थात वो लोग शब्द प्रमाण को नहीं मानते हैं कहते सब अनुमान से हो जाएगा कैसे लौकिक वैदिक का दो दृष्टांत पक्ष दे दिए तात्पर्य विषय पदार्थ संसर्ग प्रमा पूर्व तात्पर्य विषय पदार्थों का संसर्ग तजन्य जो प्रमा प्रमा पूर्वक अर्थात इससे प्रमा होगा yeah. क्यों होगा योग्यता मत योग्यता पद अर्थात जो आकांक्षा सन्निधि सन्निधि योग्यता आसक्ति मत पद कदम पद कदम्ब कदम था समूह पद समूहत्वा पद समूह होने से ये प्रमापूर्वक होंगे इसे प्रमा होगा साध्य तो दे दिया दृष्टान्त देते हैं पटम आनय इत्यादि पटम आनय इसमें जैसे योग्यता आसक्तिमत पद कदम तो रहा और तात्पर्य विषय पदार्थ संसर्ग प्रमापूर्वक अर्थात तात्पर्य का विषय जो पदार्थ का संसर्ग है संसर्ग अन्वय ये हो गया त्य प्रमा प्रमापूर्वक अर्थात इसमें प्रमापूर्वक अर्थात तो इससे प्रमाण हो जाएगा तो अनुमान से ये ज्ञान हो जाएगा था आगम मानना क्या जरूरत है आगमता शब्द प्रमाण मानना क्या जरूरत है तो अनुमान न एव शब्दार्थ सिद्धे शब्दों न पृथक प्रमाणम इति बदंती वो लोग कहते हैं तो कथम आगम अनुमानात पृथक प्रमाणम आगे आक्षेप करते हैं इसलिए इत आसंख्य सिद्धांति उत्तर देता है योग्यता सहकार जनित ज्ञान योग्यता इत्यादि सहकार से जो ज्ञान होता है अनुमान, तो ये अनुमान का फल नहीं है क्योंकि इसमें योग्यता आदि सहकारी प्रमाण रूप से आते हैं तो जहाँ योग्यता आदि सहकारी प्रमाण रहेंगे ये सब अनुमान कैसा होगा तथा तो भूत ज्ञान जनकम वाक्यम पृथक प्रमाणम अवश्यम अभ्युपेयम इसलिए सहकार वसाद जहाँ ज्ञान होता है तथा ज्ञान जनक तथा सहकार इत्यादि वशा जो ज्ञान होता है उसका पृथक प्रमाणम अवश्यम अभ्युपेयम आशय न इसको पृथक प्रमाण मानना ही पड़ेगा मूल में वाक्यजन्य ज्ञान च आकांक्षा योग्यता आसक्त तात्पर्य यो ज्ञान चुनाव कारण जन्य ज्ञान में आकांक्षा योग्यता सन्निधि ये तो न्यायिक लोग मानते है तात्पर्य ज्ञान छोक कहते हैं इसको छोक क्यों कहे मिलाकर के कह सकते हैं ठीक है मैं इसका उत्तर देंगे तथा तो च असत्यपी व्याप्ति ज्ञान है व्याप्ति ज्ञान नहीं होने पर भी विद्यमान आकांक्षा दिशु आकांक्षा योग्यता असत्य जहा है संसर्ग ज्ञान उपलब्धा न आगमश अनुमान अंतर्भाव जहां व्याप्ति ज्ञान स्मरण इत्यादि पक्षधनता ज्ञान ये सब नहीं आया क्लिप्ते न अनुमान प्रमाण एवं निर्वाहे पृथक प्रमाणम न इति यदि आग्रह सिद्धांती कहता है क्लिप्त सिद्ध जो अनुमान प्रमाण उसी से ही अगर ये ज्ञान भी हो जाएगा तब पृथक प्रमाणम शब्द को न कल्पनीय यदि अगर आपका ऐसे ही आग्रह है तब तरी क्लिप्तत्वेन प्रत्यक्ष प्रमाण नुम अतिरिक्त प्रमाणम न, न, न अभ्युपय जो अनुमिति ज्ञान होता है उसमें मन रहता है कार्य करने के लिए नहीं रहता है आत्मा आत्म को सर्वत्र और मन आपका के कारण भी है तो मन के द्वारा अगर सारे ज्ञान होगा चाहे वो अनुमिति हो वो तो दो ही मानते हैं प्रत्यक्ष में भी मनोकरण पड़ेगा और अनुमान में भी जहां करते हैं वहां भी मनोकरण पड़ेगा तो मनो पड़ने से मन तो वो ज्ञान को प्रत्यक्ष देखेगा इसलिए अनुमिति को पृथक आप क्यों मानते हैं आप इंद्रिय मतलब पक्ष में हेतु को देख करके इतना सारे करके ये अनुमिति ज्ञान क्यों लाते हैं वहां भी आप मन को ही करण मान करके उस ज्ञान को प्रत्यक्ष मान लीजिए वहा विषय प्रत्यक्ष नहीं हुआ अनुमिति में विषय प्रत्यक्ष नहीं होता है विषय प्रत्यक्ष नहीं हुआ इसलिए आप उसको प्रत्यक्ष उस दृष्टि से नहीं कहते हैं किन्तु उस ज्ञान मनुष्य प्रत्यक्ष हुआ इसलिए आप उसको प्रत्यक्ष में डालिए क्योंकि प्रत्यक्ष हुआ ना विषय प्रत्यक्ष नहीं हुआ विषय प्रत्यक्ष तो अनुमति में भी नहीं हुआ भी तो यहाँ ज्ञान प्रत्यक्ष है इसलिए उसको प्रत्यक्ष में डालिए तो सिद्धांत कहते हैं न कल्पनीयम यदि आग्रह तरी मनसा एवं क्लिप्त न प्रत्यक्ष प्रमाण न निर्वाह मन जो क्लिप्त है प्रत्यक्ष प्रमाण उससे होने से अनुमानम अतिरिक्त प्रमाणम न अभ्युपेयम अनुमान ये अतिरिक्त प्रमाण ये भी नहीं मानना चाहिए और यदि अनुमिनोमी अनुव्यवसाय मी अनु बलात् अभ्युपेयते अनुमान को आप कहेंगे कि अनुमिनोमी इस प्रकार अनुव्यवसाय होता है अगर मानेंगे तरी शब्दाथम जानमी इति अन्व्यवसाय बला अनुव्यवसाय भी होता है शब्द जाना न प्रत्यक्षात अनुमान इति आगमो अवश्यम अभ्युपगंतव्य भाव आगम प्रमाण को भी मानना चाहिए तात्पर्य ज्ञानस्य से बहुवाधि भीर अनंगीकारा पृथक उपादान तात्पर्य ज्ञान बहुत लोग इसको करण गोष्ठी में नहीं मानते हैं इसलिए मूल में योग्यता असत्य आकांक्षा तात्पर्य ज्ञानम च उसको अलग दे दिया आकांक्षा योग्यता असत्य दिया है न इसलिए आकांक्षा योग्यता दूर दूर नहीं उसको समाज करना पड़ेगा तीन होने से ही तो असत्यय बनेगा इसको जोड़ना पड़ेगा आकांक्षा योग्यता असत यश एक एक पद पड़ करना पड़ेगा मूल और तात्पुर ज्ञानम चौपर्य ज्ञान को क्यों दिखाया कहते हैं कि कुछ लोग इसको मानते नहीं ये इसको सहकारी मानते हैं कारण गोष्ठी में नहीं है ये नया एक लोग भी कहते हैं ना मुक्तावली में पद ज्ञानम तू करण पद ज्ञानम तू करणम द्वार तत्र पदार्थ दि और तत्र तदार्थी तात्स्तु सह सहकारी। सहकारीस्तु तात्पर्यस्तु तो, शाब्दोधम तल्दबोध शाब्दोधल तत्र सहकारी शाब्द बोध, शाब्द तु सहकारी ऐसा सहकारीत्म का सहकारी मानते हैं। अच्छा, आज ये पूरा ठीक है ओम शंकर